किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इंस्पेक्टर पांडे अभी तुरंत ही मुख्तार खान से इस तरह का सवाल कर बैठेंगे सबको लग रहा था कि ये सब सवाल तो पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद इंटेरोगेशन रूम में पूछा जाएगा लेकिन इंस्पेक्टर पांडे का कॉन्सेप्ट अलग था उसके सोचने का नजरिया भी अलग था इंस्पेक्टर पांडे ने अपने सर्विस पीरियड में न जाने कितने मुजरिमों को पकड़ा है और उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि जब किसी मुजरिम को अरेस्ट किया जाता है तो उस वक्त वो काफी नर्वस होता है और यही पुलिस के पास सबसे अच्छा मौका होता है जब मुजरिम से उसके जुर्म को कबूल करवाया जा सके और अगर मुजरिम को पकड़कर उसे पुलिस स्टेशन पहुंचने का टाइम दिया जाए या रूम में ले जाकर इंटेरोगेट करने का टाइम दिया जाए तब तक मुजरिम का मेंटल स्टेट काफी स्टेबल हो जाता है और फिर वो तब बातें घुमाना शुरू कर देता है हालांकि मुख्तार खान बहुत शातिर और खूंखार अपराधी था वो इतने सालों से फरार चल रहा था वो क्राइम करने के लिए और पुलिस का सामना करने के लिए मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ऐसे में सबको यही लग रहा था कि मुख्तार खान जल्दी अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा उसे जुर्म कबूल करवाने के लिए भी पुलिस को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हालांकि इन सब का ये सोचना गलत था क्योंकि तो जैसे ही इंस्पेक्टर पांडे ने मुख्तार खान से उसके जुर्म के बारे में पूछा उसने बिना कुछ कहे सहमति में अपना सिर हिला दिया मुख्तार खान के इस रिएक्शन ने हर किसी को हैरत में डाल दिया क्योंकि ज्यादातर मुजरिम पकड़े जाने पर पुलिस से यही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है जबकि मुख्तार खान ने बिना किसी अड़चन के खुद ब खुद जुर्म को कबूल कर लिया था इंस्पेक्टर पांडे का तजुर्बा काम कर गया था और मुख्तार खान उसके चंगुल में फंस चुका था तो उन्होंने मुख्तार के आगे दूसरा पासा भी फेंक दिया तुमने ही उत्तराखण्ड में कई औरतों का सिर काटकर उनका मर्डर किया था न इंस्पेक्टर पांडे ने मुख्तार खान की आंखों में झाँक देखा अब यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था सब अपनी सांसें थामकर कर मुख्तार खान के जवाब का इंतजार कर रहे थे मुख्तार खान कुछ देर तक अपना सिर नीचे ही था ना इंस्पेक्टर पांडे ने मुख्तार खान का हाथ पकड़ कर झटकते हुए कहा मानो वो उसे नींद से जगाने की कोशिश कर रहा था मुख्तार खान अभी भी अपना सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था और यहाँ पर मौजूद सभी लोग एक टक उसकी तरफ देख रहे थे कुछ पल के सन्नाटे के बाद मुख्तार मैंने, मैंने खान धीमे-धीमे अपना जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा सब उसे इस हालत में देखकर चौक उठे किसी को यकीन नहीं था कि मुख्तार खान इतनी जल्दी मर्डर करने की बात को भी एक्सेप्ट कर लेगा उसको पागलों की तरह हंसते देख सभी के रोंगे खड़े हो गए वो सेकंड तक मुख्तार ठाके लगाकर हंसता रहा और फिर कुछ ही देर बाद अचानक से उसने रोना शुरू कर दिया वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और फिर दहाड़ मारकर रोने लगा उही उही। आज वो दिन आ ही गया इतने दिन से मैं इंतजार कर रहा था लेकिन आज आज मुख्तार खान ने जाने क्या कहने की कोशिश कर रहा था रोने की वजह से उसकी बातें भी समझ में नहीं आ रही थी मुख्तार खान को जमीन पर बैठकर बैठ रोते देखकर कुछ पुलिस वाले उसे पकड़कर उठाने में लग गए इंस्पेक्टर मुख्तार देखते हुए कहा मुझे क्यों बचाया तुमने क्यों क्यों जल्द जाने दिया होता मुझे मेरा मर जाना ही ठीक था मुख्तार खान के इतना कहते विक्रांत खुद आगे आकर घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और फिर उसने मुख्तार खान की तरफ देखते हुए अपना मिडिल फिंगर खड़ा कर दिया विक्रांत का ये बिहेवियर देखकर मुख्तार समेत वहाँ मौजूद पुलिस वाले भी काफी हैरत में पड़ गए किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तकरीबन दो घंटे बाद विक्रांत लखनऊ पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर में अकेले खड़ा था उसने अपने एक हाथ में कॉफी का कप ले रखा था और कॉरिडोर की खिड़की से बाहर का नजारा देख रहा था आज लखनऊ का मौसम काफी अजीब सा हो रहा था आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे और हवा भी थोड़ी तेज चल रही थी कोरिडोर की खिड़की से बाहर शहर का नजारा इस मौसम में काफी सुहावना नजर आ रहा था विक्रांत इस मौसम की ही तरह काफी रिलैक्स फील कर रहा था फाइनली उसने मुख्तार खान को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था चुकी मुख्तार खान ने तुरंत पकड़े जाने के बाद अपना सभी जुर्म कबूल कर लिया था इस वजह से पुलिस को अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी अब तो पुलिस को ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं थी भले ही सब कुछ ठीक चल रहा था और इस वक्त विक्रांत भी काफी अच्छा फील कर रहा था लेकिन फिर भी उसके मन में इस वक्त कई तरह के सवाल चल रहे थे सबसे पहली बात तो ये थी कि जैसे ही मुख्तार खान अरेस्ट हुआ उसके तुरंत बाद ही पुलिस ने उसके घर एनजीओ के ऑफिस और जिस पुराने मकान से वो गिरफ्तार हुआ था हर जगह की तलाशी ले डाली थी लेकिन पुलिस को उसके ठिकाने से कुछ भी खास मिला नहीं था मुख्तार खान के ठिकाने ऐसी पुलिस को सिर्फ हाइड्रोजाइन एनामिन और कुछ केमिकल्स ही मिले थे ये सभी केमिकल्स उसे लखनऊ हाई स्कूल से ही मिले थे इसके अलावा उसके ठिकाने से ऐसा कोई भी सामान नहीं मिला था जिससे उसके द्वारा किए गए किसी और क्राइम का पता चले विक्रांत को यह बात काफी अजीब लगी और उसे इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि कहीं मुख्तार खान ने वाकई में ये मर्डर करना बंद कर दिया था या उसने मर्डर करने के लिए कोई दूसरा रास्ता पकड़ लिया था जो की कि किसी को समझ नहीं आ रहा था इसके साथ ही उसने इतने लोगों का मर्डर करने के बाद सबकी डेड बॉडी का क्या किया क्या पता उसने बाकी की डेड बॉडीज को किसी और जगह पर दफन कर दिया हो वहां तक पुलिस अभी पहुंच ही नहीं पाई थी अब सच्चाई क्या है मुख्तार खान ने कितने लोगों का मर्डर किया है उसने और क्या क्या क्राइम किया है ये सब तभी पता चल सकेगा जब मुख्तार खान को इंटेरोगेट किया जाएगा लेकिन मुख्तार खान को अरेस्ट किए जाने के बाद उसकी मेंटल कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं उसकी हालत भी जोधन सिंह के जैसे ना हो जाए हो सकता है कि मुख्तार खान भी पागल हो जाए हालांकि विक्रांत की यह चिंता भी जल्दी ही दूर होगी उसने अपनी कॉफी खत्म ही की थी कि अचानक से उसे इंटेरोगेशन रूम में से अनुष्का के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी सर मुख्तार खान अब ठीक है अब हम इंटेरोगे स्टार्ट कर सकते हैं